एक दिन सिस्टर निवेदिता ने हम लोगों से कहा मां आज हम लोगों के स्कूल में आएंगी तुम लोग सब खूब आनंद मनाओ सुबह के बदले शाम के चार बजे मां की गाड़ी आई साथ में राधु, गोलाब मां आदि थी मां के गाड़ी से उतरते ही सिस्टर ने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 उसके लिए ठाकुर को तुलसी चढ़ाई है सुधीरा दीदी के निरोग होने पर मैं उनके और सिस्टर क्रिस्टीन के साथ एक दिन शाम को मां के घर गई आरती के बाद हम लोगों के प्रणाम कर बैठते ही मां ने सुधीरा दीदी से कहा बेटी अच्छी हो गई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 सुनकर सोचती थी सुधीरा के चले जाने पर स्कूल कौन चलाएगा सिस्टर क्रिस्टीन को लक्ष्य कर आहा ये दोनों एक साथ रहती थीं, अब अकेले रहने पर कितना कष्ट होगा हम लोगों का ही प्राण उसके लिए कितना छटपट करता है और तुम्हें तो और भी कष्ट होगा बेटी क्या ही व्यक्तित्व था उसका उसके लिए आज कितने लोग रो रहे हैं कहकर मां रोने लगी बाद में सिस्टर क्रिस्टीन के स्कूल के बारे में बहुत सी बातें पूछने लगी सुधीरा दीदी वायु परिवर्तन के लिए मुझे साथ लेकर काशी जाएंगी कहने पर मां इस बारे में बहुत सी बातें पूछने लगी जल्दी ही जाओ स्वास्थ्य सुधारना होगा ना इसके बहुत दिनों बाद एक दिन मां के चरणों का दर्शन करने गई साथ में डॉक्टर की पत्नी थी इस बार सुधीरा दीदी के नहीं रहने से मुझे बहुत डर लग रहा था कि मां यदि मुझे न पहचान पाए तो हम लोगों ने पूजा गृह में जाकर देखा मां पूजा करके उठ गई है मुझे देखकर बोली बेटी आई हो बहुत दिनों से आई नहीं तुम्हारे लिए कितनी चिंता हो रही थी कहां थी मेरे प्रणाम करते ही सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देकर मां सुधीरा दीदी के बारे में पूछने लगी मैंने कहा वे कलकत्ता आई हैं मैं उनके साथ आई हूं मां मुझे पहचान गई यह सोच मेरे प्राण आनंद से भर उठे उस दिन बलराम बाबू के यहां निमंत्रण था सभी लोग जाएंगे राधु अस्वस्थ है इसीलिए मां बोली यह नहीं जाएगी राधु और यह यहीं रहेंगी मां को लेने गाड़ी आई है जाते समय मां हम लोगों से कह गई तुम दोनों खेलो मैं जल्दी ही आऊंगी फिर राधु से बोली दीदी के साथ खेलो बेटी मैं शीघ्र ही आती हूं चार बजे के बाद मां लौट आई उसी गाड़ी से हम लोगों का लौटना भी तय हुआ मां ने जल्दी जल्दी मुझे ढेर सारा प्रसाद देकर कहा आहा बेटी हम लोग आई और तुम्हें जाना होगा क्या करोगी कहो उनके साथ आई हो तो उनके साथ ही जाना होगा बहु बहुत देर से आई है राधु क्यों दीदी रुक जाए ना मां रुकने की गुंजाइश कहां है बेटी राधु नहीं वह रुके वे लोग चली जाएं। मां पागल हो गई हो क्या उसके रुकने पर वे लोग कैसे जाएंगी नहीं बेटी तुम जल्दी जाओ लोग नीचे पुकार रहे हैं मैंने मां को प्रणाम कर विदा ली मां ने आशीर्वाद देकर कहा तुम्हें कितने दिन इस तरह रहना होगा बेटी बहुतों ठाकुर ही जाने फिर आना बेटी कहकर मां सीढ़ी तक हम लोगों के साथ आईं। उस दिन मैंने मां की करुणा का जैसा अनुभव किया यह कहकर नहीं बताया जा सकता उन्होंने यह करो वह करो कहकर कितने ही आदेश दिए थे काशी 1912 दिसंबर महीने के बड़े दिन की छुट्टी में मां के पास रहने की इच्छा से सुधीरा दीदी हम कई लोगों को लेकर वाराणसी कई मां के साथ मुलाकात करने पर उन्होंने अन्य बातों के बाद योगेन मां का समाचार पूछा और बोली आहा बेटी योगेन नहीं आ पाई उसे जैसी बीमारी हुई ठाकुर और मां ने ही रक्षा की है योगेन के लिए बहुत चिंता हो रही थी कुछ देर बात करने के पश्चात सुधीरा दीदी हम लोगों के रहने के लिए जो किराए का मकान ठीक किया गया था उसे देखने गई मां थोड़ी सो रही थी घर प्रायः निब्ध था सभी विश्राम कर रहे थे उसी समय बरामदे में से एक गाना सुनाई पड़ा मेरी मां तुम गई कहां बहुत दिनों से देखा नहीं मां मुझे गोद में ले तुम कैसी हो मां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 आज पूरी हुई आज मुझे कितना आनंद हो रहा है मां मैं बता नहीं सकती मां ने उसे आशीर्वाद देकर उसका परिचय पूछा लड़की मैं आपकी भिखारन बेटी हूं मां मां कहां रहती हो लड़की अन्नपूर्णा के दरवाजे पर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 अन्नपूर्णा की दया से यहां कोई भी उपवासी नहीं रहता मां कैसे थोड़ी बहुत भक्ति हो यही चिंता है मां मां वह होगा क्यों नहीं बेटी तुम ऐसे स्थान में रहती हो यहां विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा साक्षात विराज रहे हैं उनकी कृपा से सब हो जाएगा मां ने उसे एक और गाना सुनाने को कहा उसने गाया मां मुझ पर दया करके शिशु की भांति गोद में रखो शैशव की सुंदरता त्याग मुझे बड़ा होने न दो सुंदर सरल प्राण मान अपमान का नहीं ज्ञान हिंसा निंदा लज्जा घृणा कुछ भी जाने न वो मां आहा कैसा सुंदर गाना है लड़की बहुत दिनों से आपको देखने की बहुत इच्छा थी आप यहां हैं सुनकर आने को सोचती थी लेकिन भय होता था कि कहीं कोई कुछ कह न दे मां कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हारी जब इच्छा हो चली आना मां ने उसे प्रसाद देने को कहा वह प्रसाद लेकर जाने लगी मां ने उससे कहा फिर आना बेटी बाद में वे हम लोगों से बोली लड़की बहुत भक्तिमती है काशी में हम लोग जितने दिन थी प्रायः दोनों समय मां के पास जाती थी एक दिन शाम को जाकर देखा कि मां अद्वैत आश्रम में भागवत पाठ सुनने जा रही हैं हम लोगों को देखकर वे बोली हम लोग मठ में भागवत सुनने जा रही हैं कोई एक व्यक्ति पाठ करेंगे तुम लोग जाओगी चलो ना हम लोग उनके साथ गई दो घंटे तक पाठ हुआ पाठ समाप्त होने पर मां ने एक रुपया देकर प्रणाम किया लौटकर बातचीत के दौरान बोली आहा कितना सुंदर पाठ हुआ वक्ता बहुत अच्छा बोले एक दिन संध्या के बाद मैं और सुधीरा दीदी मां के पास बैठी थी मां ने कहा जिसने एक बार भी ठाकुर को पुकारा है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 ओ प्रेमधन रखते होय होती जोतुने अर्थात उस प्रेमधन को बड़े यत्न से रखना होता है यह कहकर मां गाने लगी कैसे मधुर स्वर से मां ने यह गाना गाया कि वह आज तक भी मानो कानों में गूंज रहा है गाना समाप्त होने पर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 दक्षिणेश्वर में मानो आनंद का हाट बाजार लगा रहता मैं एक दिन मां के घर गई मां बरामदे में बैठकर दो स्त्रियों से बातें कर रही थी उसी भिकारन लड़की ने आकर मां को प्रणाम किया उसके हाथ में एक अमरूद था उसे मां को देकर बोली मां इसे आज भिक्षा में पाया है इसीलिए आपके लिए, आप लिए लाई हूं देने का साहस नहीं हो रहा है मां मां ने कहा अच्छा किया आहा दो बेटी यह कहकर मां ने अमरूद लेकर उसे सिर से लगाया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 आंसू गिरने लगे मां ने कहा तुम्हारा गाना बहुत मधुर है तुम एक गाना गाओ लड़की गाने लगी गोपाल आ सजाऊं बेटे मेरे एक बार तू घूम घूम कर नाच दिखा रे। चरणों में नूपुर पहनाऊं तुझे जो बजेगी रुन झुन करके रे कमर में सोने की करघनी बांधू गोपाल तुझे खिला दू बेटे मेरे सोने का कंगन दूंगी दोनों हाथों में तेरे गाना समाप्त होने पर उसने कहा मां यह गाना गाने पर दशाश्वमेध घाट के जो बिहारी बाबा साधु हैं वे ठीक गोपाल के समान नाचने लगते हैं उनका स्वभाव एकदम बालक के समान है मां ने कहा गाना सुंदर है और एक सुनाओ ना। उसने फिर एक गाना गाया मां ने उसे प्रसाद देने को कहा प्रसाद लेकर मां को प्रणाम कर उसने कहा तो आज चलती हूं मां मां ने कहा फिर आना बेटी जब इच्छा होगी चली आना एक दिन दोपहर तीन बजे मां वृद्धाश्रम देखने जाते समय हम लोगों को साथ ले गई वहां उतरते ही एक महिला आकर मां को ऊपर ले गई सभी वृद्ध महिलाएं मां के चरणों में फूल देकर प्रणाम करने लगी मां यह क्या ये सब काशीवासी हैं ये लोग भला क्यों प्रणाम कर रही हैं महिला क्यों नहीं करेंगी मां आपके अन्य से ही इनका भरण पोषण होता है मां विश्वनाथ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 सारनाथ का वर्णन सुनकर वह मां से बोली मां एक दिन देखने चलोगी मां ने कहा कैसे जाएंगे बेटी मेरे पैर क्या इस स्थिति में हैं? जो घूम घूमकर देखूंगी यही देखो ना बेटी विश्वनाथ दर्शन को ही नहीं जा पाती हूं इन सबों को जाते देखकर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 वृंदावन गई थी वहां पैदल घूम घूम कर सब दर्शन करती थी एक दूसरे दिन जाकर देखती हूं कि एक स्त्री और उसके 10-11 वर्ष की एक लड़की मां के पास बैठी है वह स्त्री बहुत गरीब थी मां तुम्हारे पति कहां हैं? स्त्री कहीं वैरागी हो गए हैं यह लड़की जब छोटी थी तभी चले गए मां इतने दिन से कामधाम नहीं है कैसे गुजर बसर होता है स्त्री कामधाम करने से जो कुछ जमा था उससे किसी तरह गुजारा चला रही थी अब और नहीं चल पा रहा है मां बहुत कष्ट में हूं आप उन लोगों से कहकर यदि कुछ करा दें तो अच्छा रहता मां मां मैं कहकर देख सकती हूं ये लोग भी तो बेटी भिक्षा करके लाते हैं कितने लोगों को दे रहे हैं इसका कोई ठिकाना है क्या वे लोग जैसा समझेंगे वैसा ही तो देंगे मां उसे एक रुपया और एक कपड़ा देकर बोली आज यहां थोड़ा खाकर जाओ मां छत पर बैठी हैं, नीचे रसोई बन रही है उस स्त्री ने कहा मां लड़की कह रही है खाने की कैसी सुगंध आ रही है मां ने कहा यह क्या ऐसा भी कहीं कहा जाता है ठाकुर का भोग बन रहा है प्रसाद पाने के समय मां ने परोसने वाले से उस लड़की को अधिक तरकारी आदि देने को कहा भोजन समाप्त होने पर उस स्त्री ने कहा मां बहुत खाया बेटी तो उठना ही नहीं चाहती थी मां ठीक है अब खाना हो गया नीचे जाकर हाथ मुंह धो उस स्त्री के नीचे जाने पर मां ने कहा कैसी दरिद्री अवस्था है इतना लोग जब से आई है लड़की खाना खाना कर रही है इतनी बड़ी लड़की है